सूत्र का अर्थ हमने देखा आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है चाहे वे तद्भावित या अतद्भावित एक शब्द और जोड़ना चाहिए इनमें प्रत्येक की वृद्धि संज्ञा होती है ये नहीं कि तीन इकट्ठे आएंगे वहीं पर इनकी वृद्धि संज्ञा होगी कहीं आ जाएगा, कहीं आई आ जाएगा कहीं ई आ जाएगा कहीं औऊ आ जाएगा ठीक है समुदाय जैसे कोई ऐसा ना समझ ले कि भाई आ आई ऐ की वृद्धि संज्ञा की है तो तीनों तीनों के तीनों आने चाहिए शास्त्र में दोनों ढंग का व्यवहार देखा जाता है कि जैसे संयोग संज्ञा होती है हलोनंतरा संयोगा व्यवधान रहित हलो रही की संयोग संज्ञा होती है तो हम देखते हैं जैसे गौ मान तय न और तय है जैसे सह का तो लोप हो जाता है न और तय बचता है इसका नाम संयोग हम रखते हैं तो हरेक का नाम संयोग नहीं है दोनों के समुदाय का नाम संयोग है न और तय इस पूरे समुदाय का नाम संयोग है अलग अलग कि न को एक नय का नाम संयोग और तै का नाम संयोग ऐसे नहीं है पूरे समुदाय का नाम संयोग है तो इसी तरह से यहाँ कोई ऐसा न समझे कि आ ऐ औ ये तीनों जब हमें उपस्थित मिलेंगे कहीं किसी उदाहरण में तब उनका नाम वृद्धि होगा ऐसा न समझे किसी उदाहरण में आ भी मिले इकट्ठा आ, आई और ओ तीनों वर्ण जहाँ इकट्ठे किसी शब्द में मिलेंगे तब इनका नाम वृद्धि हो ऐसा कोई ना समझे इसके लिए मैंने ये बात कही कि हर एक की वृद्धि संजा होती है किसी उदाहरण में आ मिल जाएगा किसी में आई मिल जाएगा किसी में औ मिल जाएगा ठीक है तो ये बात यहाँ पर जोड़ लेना तो पूरा अर्थ क्या हुआ आ ऐ औ इत वर्णा नाम प्रत्येकम तद्भाविता नाम अत, अतद्भाविता नाम च वृद्धि संज्ञा बहुत आ ऐ औ प्रत्येक की प्रत्येक की तद्भावित हो या तदद्भावित हों उनकी वृद्धि संज्ञा होती है ये जो सं, सं सिद्धियां जो आप उदाहरण जो आप इनके रूप सिद्ध करेंगे सूत्र के उदाहरण आप दिखाएंगे उदाहरण का मतलब वृद्धिराधे सूत्र को घटाएंगे कि वृद्धिराधय सूत्र ने क्या कार्य किया उदाहरण में उदाहरण मतलब कोई एक वाक्य होता है कोई एक लक्षण बनाते हैं फिर कहते हैं जैसे जैसे गाय का लक्षण बना दिया कि जिसके सासना होती है गले के आगे जो खाल लटकती है उसको सासना बोलते हैं सासना वाली गाय होती है ऐसे एक लक्षण बना दिया तो बताएंगे पूछेंगे कि जैसे उदाहरण आप वहाँ पर दिखाओ चल करके हैं इस लक्षण को फिर उदाहरण में घटा करके दिखाते हैं गाय के सामने ले जा खड़ा, खड़ा करते हैं और कहते हैं कि देखो इसको ये ऐसा ऐसा जो हमने वाक्य बोला था लक्षण किया था वो सब यहाँ घट रहे हैं तो इसी तरह से आई यऊ का नाम वृद्धि रखा तो इस वृद्धि रखने का क्या प्रयोजन है इससे क्या कार्य सिद्ध करते हैं ये उदाहरण में हमें दिखाना होता है तो उदाहरण जो होंगे कुछ तो तिंगंत पद होंगे कुछ कृदंत होंगे कुछ तद्धितांत होंगे ठीक है और समास के भी हो सकता है कोई ठीक है तो अभी चार प्रकार के उदाहरण आप अपने मन में रखें कृदंत तद्धितांत तिंगंत और समास तो जैसे कृदंत का उदाहरण हम सबसे पहले यदि देखें तो कृदंत के कई सारे उदाहरण मिलेंगे वृद्धि रादय सूत्र को जहाँ पर घटाया गया है जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण सबसे पहले दिया है स्वामीनारायण सरस्वती ने भी दिया है उसमें सत्यार्थ प्रकाश में भाग कारक वगैरह तो भज सेवायाम एक धातु है ये धातुपाठ में ऐसे पढ़ी हुई होती है ये जो आकार है ये अनुनासिक है जो अनुनासिक आकार होता है उसका आ, अनुनासिक जो आकार होता है उसका उपदेशे जनुनासिक इत संज्ञा हो जाती है उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र है इत संज्ञा प्रकरण है एक पूरा ही हलन उपदेश हलन्त्यम नक्तो तो स्म आदिरी टूटा प्रत्यक्ष चुटू लशक वीते इसको ईद संज्ञा प्रकरण बोलते हैं अष्टाध्यायी एक एक प्रकरण में विभाजित है तो ईद संज्ञा प्रकरण का एक सूत्र उपदेश जुनाशिकित जैसे हलन्त्यम भी हमने लगाया ना प्रत्याहार बनाते समय जैसे अई उण तो ऐण में ये जोर्णय है ये अंतिम हल के रूप में हम देख रहे हैं उपदेश में जो अंतिम हल हो तो उसकी इित संजय हो जाती है हलन्त्यम का अर्थ क्या है उपदेशे की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से उपदेशे की अनुवृत्ति आ रही है उपदेश मानी उपदेश में हलन्त्यम का दो पद है हलन्त्यम में अंत में होने वाला हल इतसंजय होता है उसका नाम इत रख दिया जाता है और इत नाम रखने के बाद तत्स्य लोपा उसका लोप हो जाता है फिर आदिर अंत इन संहिता कहता आदि वर्ण इतसंजक अंतिम इित संजक के साथ मिलकर अच्छा एक तो अंत होता है एक अंत्य होता है इन दोनों को दिमाग में बिठा लेना अंत तो एक अंत एक शब्द है और अंत एक तद्धितंत दूसरा शब्द है ये तद्धितान्त एक और शब्द आ गया अंत तो कृदंत है और अंत्य तदितान्त है जितना अच्छा आप समझोगे इन संज्ञाओं को कृत संज्ञा तद्धित संज्ञा इत संज्ञा धातु संज्ञा प्रात संज्ञा वृद्धि संज्ञा गुण संज्ञा प्रगृह संज्ञा संयोग संज्ञा स्वर्ण संज्ञा उपदा संज्ञा टी संज्ञा घ संज्ञा सर्वनाम संज्ञा अव्य संज्ञा सर्वनाम स्थान संज्ञा विभाषा संज्ञा संप्रसारण संज्ञा ये जो संज्ञाएँ हैं इनको जितना आप अच्छा समझेंगे उतना ही आपको सुविधा हो जाएगी जब आपको नाम नामी का बोध नहीं होगा तो आप व्यवहार नहीं कर सकते नाम नामी संजया संजी सारा व्यवहार हमारा लोक व्यवहार या व्याकरण व्यवहार सारा व्यवहार संजय संजी के ऊपर टिका हुआ है ना हम सब व्यवहार संध्या संजी के जैसे मैं कहूँगा कि वो देखो आज हवा में आम टूट कर गिर गए तो हवा भी किसी चीज़ का नाम है आम भी नाम है कुछ क्रियाएं तो संज्ञा संजी और साथ में क्रियाएं इसे ही को भाषा कहते हैं संज्ञा संजी और संज्ञा संजी के साथ में क्रियाएं जोड़ दी जाती हैं तो वाक्य बन जाते हैं और इसी को भाषा कहते हैं यही तो हम देख रहे हैं मेरे को पतंजलोग पीठ जाना है तो मैं ये सर्वनाम पद है हैं संज्ञा और किसी संज्ञा के लिए जिसका प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं तो मैं पतंजलि योगपीठ एक संज्ञा है जाना है ये जाना है जो है ये क्रिया है जाना है एक क्रिया है मतलब तो मतलब क्रिया और कारक क्रिया और कारक इसका मेल ही वाक्य होता है वाक्य में क्रिया और कारक होती है वाक्य क्या है क्रिया कारक का समुदाय और कारक जो होते हैं वो कारक जो होते हैं वो संज्ञाओं के साथ संबंध रखते हैं कारक जो होते हैं संज्ञा के साथ संबंध संबंधित होते हैं सर्वनाम के साथ संबंधित होते हैं मुख्य रूप से संज्ञा और सर्वनाम के साथ ही कारक का संबंध है हैं? क्रिया विशेषण के साथ भी है पर वो बहुत सीमित है कारक का जो योग है क्रिया विशेषण के साथ संज्ञा के साथ सर्वनाम के साथ कारक का प्रयोग है जैसे या तो मैं तुम वह यह है ये इनके साथ कारक का प्रयोग होगा या या किसी संज्ञा के साथ कारक का प्रयोग होगा और जो विशेषण होते हैं वाक्य में विशेषणों का भी प्रयोग किया जाता है ना संज्ञा की विशेषता बताने के लिए जो विशेषण प्रयोग किए जाते हैं तो वो तो संज्ञा वाला ही कारक को ग्रहण कर लेता है जैसे शोभनम कटम करोती यहाँ पर जो शोभनम है ये विशेषण है कटम का तो जो जो संज्ञा का कारक होता है संज्ञा जिस कारक में हमने बोला संज्ञा को जिस कारक में प्रयोग किया उस संज्ञा का जो विशेषण होगा उसका भी वही कारक हो जाएगा शोभनम का कर्म कारक हो गया कटम का कर्मकारक है इसलिए शोभनम कटम करोति वाक्य हम बोलेंगे तो कटम का कर्म कारक है तो शोभनम का भी कर्मकारक हो जाएगा मैंने ये कहा कि क्रिया विशेषण तो केवल कर्म कारक के साथ जुड़ा हुआ है बस जैसे मृदु वधती है जैसे तो यहाँ वदन क्रिया का विशेषता बतलाता है ये मृदु तो क्रिया की विशेषता बतलाता है तो इसको कर्मकारक कह देते हैं बस एक और तो इसमें कोई कारकत्व डाला नहीं जाता क्रिया विशेषण क्रिया, तो क्रिया, क्रिया से संबंध होता है उसका कर्मत्व वाचनिक है न उसको कर्म मान लिया जाता है उसको नपुंसकलिंग मान लिया जाता है उसका एक वचन होता है ये दो तो तीन बातें हैं क्रिया विशेषणा नाम कर्मत्वम नपुंसकत्वम एक वचनम च जो क्रिया विशेषण होते हैं उनका कर्मत्व क्रिया विशेषण होते हैं ना क्रिया की जो विशेषता बतलाते हैं जैसे वो बहुत ही तीव्र दौड़ता है वह तो सर्वनाम है तीव्र क्रिया विशेषण है अंग्रेजी में एडवर्ब बोलते हैं क्रिया विशेषण को तो वह तीव्र दौड़ता है हुँ? वो तेज चलता है ही वॉक्स वेरी फास्ट तो यहाँ पर जो है यह क्रिया हा, वाक्स जो क्रिया है इसकी विशेषता बतलाया जा रहा है उसके द्वारा वो स तीव्रम धावती बस तीव्रम चलती तो यहाँ पर चलती की विशेषता बतला रहा है तीव्रम ठीक है पर संस्कृत में तीव्रम को कर्म कारक के रूप में देखते हैं बस क्रिया विशेषण जो है उसमें कारकत्व जो आएगा तो सब कारकत्वों का योग सभी कारकों का योग नहीं है क्रिया विशेषण में केवल कर्म कारक का योग है बाकी सर्वनाम में तो सभी कारक का प्रयोग होता है सारे विशेषण पद होते हैं उन्हीं में भी सब कारकों का प्रयोग हो जाता है जो विशेष्य के कारक हैं वही विशेषण के कारक होते हैं जैसे देवदत्त उस बालक के लिए तो तो विशेषण है मतलब ये सर्वनाम पद है तस्मई बाल है सुंदर बालक के लिए सुंदर बालक के लिए फल देता है शोभनाय शोभन बच्चे के लिए फल देता है शोभनाय बालकाय फलम ददाती शोभनाय बालकाय फलम ददाती हैं तो अब देखिए कृदंत और तद्धितान्त ये भी संज्ञाएं हैं सारा हमारा व्यवहार लोक व्यवहार हो या व्याकरण व्यवहार संज्ञा संजी नाम नामी के ऊपर टिका हुआ है इसलिए संज्ञा संजी को समझना बहुत जरूरी है कि किसकी क्या संज्ञा है ये यदि समझ में आ जाता है तो बहुत सारा व्याकरण का हिस्सा सरल हो जाता है व्याकरण समझने में बहुत ही सरल हो जाएगा यदि संज्ञा संजी को ठीक से हम समझ जाए तो बहुत सारी चीज़ें तो इन्ही के ऊपर टिकी हुई है न हम कुछ भी बोलते हैं तो संजया संजी में ही वाक्य बनते हैं तो और वो हमें पता नहीं चलता इसलिए जो प्रत्याहार है ये भी सब संज्ञाएँ होती हैं जितने भी प्रत्याहार होते हैं इकतालीस प्रत्याहार हमने सीखे ये सब संज्ञाएँ होती हैं व्याकरण की जैसे हमने कहा अच अच एक संज्ञा है किस सूत्र से रखी गई है ये संज्ञा आदिर अंतेन संहिता सूत्र से रखी गई है हाल एक संज्ञा है इक एक है, एक संज्ञा है यण एक संज्ञा है कितनी इकतालीस संज्ञाएँ तो यही हो गई ये सब संज्ञाएं हैं प्रत्याहार 41 हमने देखे ये सारी संज्ञाएं हैं व्याकरण की और फिर उसके बाद जैसे इत संज्ञा मैंने बोला तो इत संज्ञाएं हो गई कृत संज्ञा बोला तद्धित संज्ञा बोला समास संज्ञा बोला आप इसको जितना बहुत जितना ध्यान देंगे आपको पता लगेगा कि संज्ञाएं तो बहुत ही ज़्यादा प्रयुक्त हैं बहुत ही ज़्यादा हर वाक्य में कोई ना कोई संज्ञा का प्रयोग आ ही जाता है बिना संज्ञाओं के व्यवहार ही हमारा नहीं चलेगा लोक व्यवहार भी नहीं चलेगा व्याकरण भी नहीं चलेगा लोक व्यवहार में आप संज्ञाओं को एकदम थोड़ा सा अपने सामने से अलग कर दो फिर आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे है? कुछ भी बोलते हो संज्ञाओं में बोलते हो आप कोई ना कोई आप वाक्य में कुछ कहोगे तो वो संज... कोई ना कोई संजय आ ही जाएगी देखो लान में पत्ते कितने सारे गिर गए तो लान एक संज्ञा है पत्ता एक संज्ञा है हैं गिर गए एक है तो संज्ञा संजी जो है और कारक संज्ञा संजी समझते हैं जिसकी संज्ञा रखी जाती है वो संजी होता है जैसे आप सब के एक एक नाम हैं ये तो संज्ञाएं हैं और जो आपका ये शरीर है एक एक अलग अलग ये संजी है तो वृद्धि एक संज्ञा है संजी आ आई, ये हैं। गुण एक संज्ञा है अ ए, ओ ये उसके संजी हैं क्रिया का जो क्रिया में जिस अन्वय होता है वो कारक होता है क्रियान्वयित्व कारकत्व या क्रियाजनक कारकत्व क्रियाया निवर्तकम कारकम क्रिया का जो निर्वर्तक होता है वो कारक होता है कारक की परिभाषा है क्रिया निर्वर्तकम कारकम कारकत्वम क्रिया निर्वर्तकत्वम कारकत्वम क्रियाजनक कारकम क्रिया का जो जनक है क्रिया को पैदा करने वाला जैसे राम है अब राम जो है क्रिया को पैदा करता है राम या तो बैठता है राम खड़ा है राम जाता है राम चलता है तो क्रिया जो होती है वो कारक से ही सम्पन्न होती है क्रिया कारक को साधन भी कहते हैं किस चीज़ का साधन क्रिया।, क्रिया का क्रिया को सिद्ध करने वाला जो तत्व है उसको साधन कहते हैं क्रिया साध्य होती है क्रिया साध्य होती है कारक साधन होते हैं साधन और साध्य होते हैं ना जैसे गाड़ी साधन है और पतंजलियों की पीठ हम जाते हैं तो वो साध्य है जो जिसके लिए होता है वो जिसके लिए होता है वो तो साध्य होता है और जो होता है वो साधन होता है ठीक है? है ये बात समझ में आ रही है ठीक से तो ये जो हम ये भी एक संज्ञा है भज एक संज्ञा है इसका एक नाम रखा हुआ है ये शब्द ये जो वर्ण है इनका नाम रखा हुआ है क्या नाम रखा है भू आदय धातु भू इत्यादि शब्दों को धातु नाम से पहचानते हैं भू इत्यादि शब्दों को धातु कहते हैं एक संज्ञा है भज एक संज्ञा है ये नाम रखने वाले सूत्र पाणिनि ने अलग अलग बना रखे हैं कि इस सूत्र से ये नाम रखा जाएगा इससे ये नाम रखा जाएगा तो भूवादेव धातुवा से ये नाम रखा हुआ है भज का धातु ठीक है सेवा इसका अर्थ है सेवा करना इसका अर्थ है भज एक धातु है, है ये एक वर्णों का समुदाय है ये क्रियावाचकता है इसके अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रियावाचक होते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो द्रव्यवाचक होते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो गुणवाचक होते हैं हैं गुणवाची होते हैं कुछ क्रियावाची होते हैं कुछ द्रव्यवाची होते हैं कुछ जातिवाची होते हैं ये शब्दों के विभाग हैं जाति शब्द गुण शब्द क्रिया शब्द जाति शब्द गुण शब्द क्रिया शब्द और एक ऐसे होते हैं जो रूढ़ शब्द होते हैं यद्रिछ्छा शब्द बोल देते हैं उनको यद्रिछा यदृा मानी रूढ़ी शब्द जाति शब्द वो होते हैं जो एक शब्द को बोलने से कई उसी प्रकार की चीजें ले ली जाती हैं ना जैसे गो एक शब्द है तो जाति शब्द है वृक्ष एक शब्द है बालक एक शब्द है मनुष्य एक शब्द है बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जातिवाची शब्द हैं जाति वो होती है जो भिन्न भिन्न पदार्थों में अभिन्न बुद्धि को पैदा करती है, है? भिन्न भिन्न पदार्थों में सामान्यम एक सामान्यम एकत्वक्रम चरक में एक सूत्र दिया है कि जाति सामान्य होती है और वो एकत्व कारक एकत्व कारक है विशेषस्तु पृथक्वकृत सामान्यम एकत्वकर्म विशेषस्तु पृथक्त्वकृत जाति जो होती है वो उसमें सामान्य आता है जैसे मनुष्य कहने कितने सारे मनुष्य आ गए फिर अवान्तर जातियाँ होती हैं मनुष्य के विभाग कर दिए बालक बालक फिर एक विभाग हो गया युवा एक विभाग हो गया बूढ़ा एक विभाग हो गया शिशु एक विभाग हो गया हैं तो उसके एक विभाग होते हैं तो फिर और आगे बढ़ेंगे तो जैसे मनुष्य जाति फिर कहेंगे प्राणी जाति अब प्राणी जाति जो है उसमें मनुष्य भी आ जाएंगे दूसरे प्राणी भी आ जाएंगे तो प्राणी जाति के विभाग हो गए मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि हैं और अब प्राणी को भी और आगे बढ़ाएं तो कहेंगे पदार्थ द्रव्य द्रव्य आ जाएगा हैं तो इस तरह से एक जाति के अंदर दूसरी जाति फिर उसके अंदर और जाति उसके अंदर और जाति ऐसे हो जाता है अंतिम सत्ता को महासामान्य कहते हैं वो उसमें फिर उससे आगे कोई और अलग जाति नहीं होती है सत्ता जो है वो अंतिम जाति है किसी भी पदार्थ में सामान्य जो सबसे महासामान्य नाम का जो धर्म है वो क्या हो सकता है एग्जिस्टेंस उसका जो अस्तित्व है वो हर चीज के अंदर हम उसको देख सकते हैं आपने सुना है व्याकरण में उदात्त अनुदात्त स्वरित और इसके साथ दो शब्द डाले जाते हैं इत शब्द का प्रयोग करके इसको देखा जाता है उदातेत अनुदात स्वरितेत उदातित इत है जिसका उसको क्या कहेंगे अनुदात्त इत है इतमानित इत संजक है जिसका अनुदातित स्वरित इित संजय है जिसका जिस धातु का है उदातेत धातु अनुदाते धातु स्वरितेत धातु है? तो ये जो भज दातु है इसका एक अक्षर तो है भज सेवायम दातु ना भादिगण के अंतिम अनुच्छेद में है ना अंतिम पंक्ति में है ना तो ये स्वरित इत संजय है इसका ये उपदेश इत संज्ञा होगी और ये अनुदात्त है इसके अंदर दो है ना तो पहला अक्षर तो अनुदात्त है और दूसरा अक्षर स्वरित इत संजय है स्वरित नहीं ऐसा ना स्वरित इत है स्वरितेत है स्वरित इत है तो इसको इस धातु को बोलने में ये कहेंगे अनुदात्त स्वरितेत अनुदात्त का फल अलग है स्वरितेत का फल अलग है अनुदात्त इसका नाम रखा इससे तो एकाच उपदेश अनुदात्तत, इट आगम का निषेध हो जाएगा जब कभी इट प्राप्त होगा आर धातु का शेड वला दे आर धातु का शेड दे सूत्र से जब कभी आर धातु का शेड वलादे से जब कभी इटागम प्राप्त होगा वलादी आर्धातुक को आर्धातु की एक संज्ञा है तिंग शीत सारधातुकम आर्धातुकम शेष धातु से जो प्रत्यय आते हैं तिंग और शित उनको सारधातु कहते हैं उनसे जो बच जाते हैं उनको आर धातु कहते हैं आर धातु यदि वलादी हो तो इटागम हो जाता है फिर धातु एकाच और हो दोनों शर्तें घटें तो फिर इटागम नहीं होता है धीरे धीरे समझोगे इसको उदाहरण जब आएगा ना तब समझ पाओगे ये जो मैंने कहा उदातेत अनुदातेत स्वरितेत ये स्वरितेत बन गई तो ये अनुदात्त स्वरितेत हो गई ना तो इसलिए इसकी संज्ञा हो गई इससे जब हम वो लगाएंगे जब कभी स्वरितेत की अनुदातेत की उदात्त की आवश्यकता हमें अलग संदर्भ में पड़ेगी यहाँ जो रूप बनना बनाने जा रहे हैं वहाँ तो ज़रूरत नहीं है मैंने वैसे ही समझा दिया है भागे उदाहरण में ही सुदातित तुमदाते स्वरतेत की कोई आवश्यकता नहीं है जब कभी तिंगंत रूप बनाते हो ना तो वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है कि इससे पर्सन पद हो आत्मीपद हो या दोनों पद हों ऐसा निर्णय करने के लिए फिर इन तीन पदों इन तीन शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी जो धातु उदात्तेत होती है उससे केवल परसम होता है जो धातु अनुदात्तेत होती है उससे केवल आत्मपद होता है जो धातु स्वरतेत होती है उससे उभयपद हो, हो जाता है तो ये भज धातु तो स्वरतेत है इसलिए भजती भजता भजंती और भजते भजेते, भजन्ते दोनों पद होते हैं और ये धातु अनुदात्त है अनुदात्त होने के कारण भक्ता भक्तारो भक्तार इस तरह के रूप चलेंगे मतलब भजीता नहीं बनेगा जय के अंदर ई आकर के नहीं मिलेगा भजीता जैसे पठ धातु का रूप बनाओगे तो पठिता बनेगा पर भज धातु का रूप बनाओगे तो भजीता नहीं बनेगा ये अनिट है ये धातु अनुदात्त है अनुदात्त का मतलब अनिट उदात्त का मतलब शेठ ये जो दो शब्द हैं उदात्त का मतलब शेठ अनुदात्त का मतलब अनिट जिन धातुओं को धातुपाठ में आचार्य ने अनुदत्त पढ़ दिया उसका एक सब संकेत दे दिया कि जिन जिन को भी मैं अनुदत्त पढ़ रहा हूँ उन सबको अनिट समझना और जिन धातुओं को उदात्त कह दिया उन सबको सेठ समझना तो इस तरह से वो वो एक मतलब रूप बनाने के लिए उन्होंने ये संकेत काम में लिए हैं इसकी संजा कर दी हमने तो रूप ये बन गया तस्य लोपा आदर्शम लोपा जिसकी संज्ञा कर देते हैं तस्य लोपा उसका लोप हो जाता है लोप क्या होता है लोप भी एक संज्ञा है लोप क्या होता है आदर्शम लोपा जो आदर्शन है इसी को लोप कहते हैं लोप हो गया भज हमारे पास आ गया इसका नाम धातु है धातु के अधिकार में इसका नाम धातु है तो धातु के अधिकार का मतलब है जिसका नाम धातु होता है उससे परे कुछ प्रत्यय कहे गए हैं संख्या में तो मतलब सैकड़ों क्या हज़ारों ही हो जाएंगे क्योंकि जो उड़ादी को उसके प्रत्ये हैं ना वे भी सारे के सारे धातु से होते हैं हैं तो हजारों कहने का मतलब बैग से हज़ार से 600 700 800 900 तक भी पहुंच गए तो हजारों शब्द बोल देते हैं तो या कई सौ प्रत्यय हैं ऐसा भी बोल सकते हैं तो देखिए यहाँ भज धातु से धातों के अधिकार में एक सूत्र आता है भावे और एक आता है अकर्तृत कार के संजयम ये लंबे अधिकार हैं निकाल करके देख लीजिए तीसरे पाद के उदात है अनुदात्त है या फिर उदात्त अनुदातेत स्वरित तो देखिए भावे पद रुज विस्पृशो घ से घय की अनुवृत्ति आ रही है भावे में तीसरे गए तीसरे पद का सूत्र बोल रहा हूँ पद रुज विस्पृशो घ वहां से घय की अनुवृत्ति चली और लंबी अनुवृत्ति है ये वो दूसरे दूसरे प्रत्यय है ना अच और अप उनसे पहले अच और अप जो प्रत्यय हैं उससे पहले ये रिदोरप और एरच तो एरच जो सूत्र है अच प्रत्यय किया है रिदोरप में अप प्रत्यय किया है और आगे आच और अप की अनुत्ति कुछ दूर तक जाती है ये है सबसे पहले घें घें के बाद आया अच अच के बाद आया अप और अब के बाद बीच में जो है ना फिर अब के बाद तो फिर वही आ गए मतलब कुछ कुछ प्रत्यय कहे कहीं कृत्रि प्रत्यय कहीं अथुच प्रत्यय कहीं नन प्रत्यय ऐसे मतलब आगे आगे हैं तो ये जो घे प्रत्यय है एरथ से पहले पहले घे की अनुवृत्ति है बीच में कुछ नए अपवाद रूप में कुछ कहे हैं कर्म अत्यारे नच स्त्रिया अभि दो अभी विधो भाव इनून से घ का अपवाद के रूप में इनून कह रखा है और कर्म व्यतिहार इणच स्त्रियामणच कह रखा है बाकी एरज तक इस गह की अनुत्ति जाती है तो ये कहता है धातु से ये भावे सूत्र कहता है धातु से भाव में घय होता है और ये अगला कहता है कर्ता भिन्न कारक में कारक छः होते हैं न तो करता से भिन्न कारक कितने हो गए पाँच हो गए कर्ता से भिन्न कारक में भी घय होता है यदि संज्ञा प्रत्यांत शब्द संज्ञा का वाचक हो जो प्रत्यंत शब्द है अष्टाध्यायी में जहां भी आए उसका एक ही अर्थ है से या से जानी जाए। भी पूरी अष्टाध्यायी में संज्ञा आएगा प्रत्यय प्रकरण में आएगा तो प्रत्यंत से संज्या जानी जाए ऐसा अर्थ हो जाएगा समास प्रकरण में आएगा तो समुदाय से संज्ञा जानी जाए ऐसा हो जाएगा कहीं और बाकी अध्यायों में जैसे छठे सात में आठवें अध्याय में कहीं संजय आया तो वहां भी अर्थ ये हो जाएगा समुदाय से यदि संज्ञाएं जानी जाए, जाए संज्ञाएं जो है समुदाय उपाधि है सब जगह तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में कहीं संजय आए ना ]aceda. तो वहां अर्थ होगा प्रत्यांत से यदि संज्ञाएं जानी जाए जैसे ये संजय है ना प्रत्यंत शब्द जैसे आंग पूर्वक पूर्वकु से घ प्रत्यय हुआ और घय का यह हलन्त्यम लशक्वत व लोप हो गया री को वृद्धि हो गई री को वृद्धि हो गई तो क्या बन गया और आ री को आर वृद्धि होती है री के स्थान में वृद्धि बोले तो क्या होगी वृद्धिरादेश है ना वृद्धिरादेश कहता आई औ आ, आ, आ, वृद्धि होते हैं और री के स्थान में वृद्धि होगी तो रपरा री के स्थान में जब अण आता है उरण का अर्थ है री के स्थान में अण रपर हो जाता है ये री का रूप है ऊह जैसे शब्द का मातु रूप बनता है पितृ पितु ऐसे ही री का ऊह रूप बनेगा तो अर्थ होगा री के स्थान में अण अण के माने अ इ ऊ ये तीन अक्षर रपर हो जाते हैं तो जैसे ये आ है ये अण में आ जाता है किस तरह आता है अनुदित सवर्ण चाह प्रत्यय सूत्र के द्वारा तो रपर हो गया ये लीजिए फिर स्थानांतरतमा से ये छांट लिया आर हो गया तो ये प्रत्यांत आपने पूछा कि प्रत्यांत संज्ञा होती है इसका मतलब क्या है ये मतलब है जैसे आहार एक संज्ञा है ये जो प्रत्यांत शब्द बना आंख पूरा हृदातु से गह करके आहार शब्द बना बन गया अब ये जो शब्द है आहार ये संज्ञावाची है आहार एक भोजन हम जो करते हैं उसकी संज्ञा है ये ठीक है कुछ विशेषण शब्द होते हैं कुछ संज्ञा शब्द होते हैं ना विशेषण और संज्ञा में अंतर समझ रहे है? संज्ञा तो किसी एक विशेष चीज की होती है और विशेषण विशेषता बतलाते हैं तो ये जो प्रकरण है कर्तृकार के संज्ञायाम यहाँ से आगे जो सूत्र चल रहा है ये दोनों की अनुवृत्ति जा रही है या तो भाव में प्रत्यय होते हैं या कर्ता भिन्न कारक में होते हैं या कर्ता कारक में नहीं होते हैं प्रत्यय तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय होते हैं उनका सामान्य कारक नियम क्या है कर्तरीकृत ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कर्तिकृत तीसरे अध्याय में जो भी प्रत्यय होते हैं वे किस कारक में होते हैं प्रत्यय तीसरे अध्याय में प्रत्यय के लिए कारक खोज करनी पड़ती है किस कारक में प्रत्यय हो रहा है तीसरे अध्याय में कोई प्रत्यय लाएंगे तो उसके लिए कारक खोज करनी पड़ेगी और चौथे पाँचवें अध्याय में कोई प्रत्यय लाएंगे तो अर्थ की खोज करनी पड़ती है किस अर्थ में प्रत्यय हो रहा है चौथे पाँचवें अध्याय में तो अर्थ जानना पड़ता है कि जैसे प्राग दिव्य तो किस अर्थ में होता है तो बोलेंगे प्राग्दीव्यतीय अर्थों में प्राग्दिव्यता किस अर्थ में होता है प्राग्दीव्यतीय अर्थों में बहुत सारे हैं प्राग्दीव्यतीय अर्थ तस्पत तेन रक्त रागाद सान पूर्णमासी संजाया तस्य समूह तथा आगता त्र भव त्र जाता तस् व्याख्या व्याख्यातव्यना तथा आगता तस्य विकारा तस् तस्य निवासत अधूर भवश्चय ते निवृत्तम ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं तो वहां तो चौथे पांचवें अध्याय में प्रत्ययों को अर्थों की अपेक्षा होती है कि ये प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा है ठीक है तीसरे अध्याय में प्रत्ययों को कारक की अपेक्षा होती है कि किस कारक में प्रत्यय हो रहा है हाँ कारक एक अर्थ ही होता है पर वो थोड़ा सा मैंने अलग करके जानबूझकर अलग करके बता दिया कारक भी अर्थ ही होते हैं वो प्रत्यय का जो अर्थ होता है वो कारक के रूप में होता है जैसे धातु से जो प्रत्यय होते हैं वे कारक में होते हैं और प्रातिपदिक से जो प्रत्यय होते हैं वो अपत्य आदि अर्थों में होते हैं ठीक है मावास्य में भी आता रहता है साधने तव्यदाद विधीयंते कारक में जो है तव्यदादी होते हैं तव्यदादी कहाँ से शुरू तव्यतव्य अनियर तव्यतव्य अनियर इत्यादि जो प्रत्यय हैं वो साधन में होते हैं साधनम से क्रियाया और साधन होता है वो क्रिया का होता है साधन जो होता है वही कारक होता है साधन क्या होता है क्रिया को सिद्ध करने वाला संसार की कोई भी क्रिया के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए जैसे मैं पूछूँ जाता है तो जाता है क्रिया के लिए कोई साधन चाहिए ना? अच्छा मैं ये पूछूँ है है है भी एक क्रिया है ना तो अस्थि के लिए क्या साधन चाहिए जिस चीज़ के अस्तित्व को बताया जा रहा है वही साधन बनेगा जैसे वृक्ष अस्थि तो वृक्ष साधन हो गया यहाँ पर अब आगे आ जाइए आप कि भज धातु है इसकी इससे हमने भावे सूत्र से घय प्रत्यय कर दिया ये दोनों का अधिकार है यदि भावे लगाएंगे तब तो भाव में घय होगा और ये वाला सूत्र यदि प्रयोग करेंगे तो कर्ता भिन्न कारक में कर्ता कारक में ये किसका अपवाद है कृतिकार के संजय किसका अपवाद है श्रद्धा जी कर्तिकृ। हाँ कर्तिकृत का अपवाद है तो ये जो है कार के संजय कर्ता भिन्न कारक में होगा और वो प्रत्यंत शब्द संज्ञा का वाचक होना चाहिए मैंने उदाहरण दिया आहार हैं तो आहार एक संज्ञा है हम्म ठीक है किस कारक में प्रत्यय हो रहा है आहार शब्द में कर्ता भिन्न कारक जो हम बोल रहे हैं वो सारों में नहीं होता है ऐसे बोल तो दिया है यहाँ पर कि कर्ता भिन्न कारक में होता है कर्ता भिन्न पांच कारक होते हैं पांचों में नहीं होता हर शब्द में कि कोई भी शब्द पकड़ो और पांच कारकों में प्रत्यय कर दो ऐसा नहीं होता है जो कृतधित समास होते हैं वो अभिधान लक्षण वाले होते हैं यदि वैसा प्रयोग हो तो प्रयोग होता है देखिए मैं लिख देता हूँ अभिधान लक्षण इसका अर्थ क्या हुआ अभिधान लक्षण वाले होते हैं कृत तद्धित और समास कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय और समास ये तीनों अभिधान यदि होता है उस शब्द का प्रत्यय करने के बाद समास करने के बाद तई तो ही होता है यदि अभिधान नहीं है तो फिर नहीं होता है अभिधान मान प्रयोग कथन लोक में शिष्ट लोक में लोक का मतलब ऐसा नहीं आप भी तो लोक में ही होते हो लोक में तो सभी होते हैं मतलब विद्वान पुरुष उस शब्द का प्रयोग करें जो विद्वान पुरुष हैं वो उस शब्द का प्रयोग कर रहे हों तब ऐसा होता है, है? अविधान लक्षणा कृत अद्वित का अर्थ है कि जो कृत अद्वित समास होते हैं वो अभिधान के ऊपर अभिधान लक्षण वाले होते हैं अर्थात वाक्य में या व्यवहार में उस शब्द का उस अर्थ में प्रयोग होना चाहिए सब भाषाओं में मिलेगा ये यदि हम ध्यान देंगे तो सभी भाषाओं में मिलेगा मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है पर फिर भी अकर्मक धातुओं से अंग्रेजी में पेशे वॉइस नहीं होता तो संस्कृत में तो हो जाता है जैसे अकर्मक धातुओं से पैसीवाइस हो हो जाता है जैसे हम कहते हैं मया शय्य मया हास्यते मया क्रीड्यते मया स्नायते मया पर यही नियम काम करता है विधान लक्षण हैं अंग्रेजी में अकर्मक धातुओं से कभी भी पैसेवाइस नहीं होता है जैसे ही स्लीप्स तो इसका हम पैसिवाइस नहीं बना सकते सकर्मक धातुओं का ही पैसिवाइस होता है तो ये अभिधान लक्षण हो गया ना मतलब वैसा लोक में प्रयोग ही नहीं होता है ही गोज टू स्कूल ही गोज़ टू स्कूल अब ये इसको ना पैसिवाइज में नहीं बना सकते सकर्मक होते हुए भी ये धातु सकर्मक होते हुए भी इसको पैसिवाइज में नहीं बना सकते तो यही नियम काम कर रहा है अभिधान लक्षणा प्रयोग मैं कृत्यद्वित समासा को प्रयोग यदि कहूँ अभिधान लक्षणा प्रयोग जो प्रयोग होते हैं वो अभिधान के ऊपर है लोक में लोक मानी शिष्ट लोक में उनका प्रयोग होना चाहिए यदि प्रयोग नहीं हो रहा है तो केवल नियम के तहत उसका प्रयोग नहीं करते हैं कि ये तो नियम तो कह रहा है तो इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते हैं यथा लक्षणम अप्रयुक्ते ऐसे भी कहा है अप्रयुक्त शब्द में अप्रयुक्त शब्द में सूत्र जो कहता है वो आप बना लीजिए पर जो अप्रयोग ही है उसका प्रयोग तो होना नहीं है आप शब्द बनाना चाहते हो तो बना लीजिए पर प्रयोग तो होगा नहीं मावास्य में आता रहता है ना यथालक्षणम अप्रयुक्त है अप्रयुक्त शब्द विषय यथालक्षण पद हम कर्तव्य हम लक्षण के अनुसार पद बना लीजिए पर प्रयुक्त तो होगा नहीं शब्द बना भी लिया तो आप उसको वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते हैं है? आपको छूट नहीं है कि आप जो है प्रामाणिक पुरुष बन करके और उसको प्रयोग करने लग जाए तो देखिए अभिधान ये जो है मैंने ये कहा कि यहाँ पर अक्रित कार के संज्ञा कर्ता भिन्न कारक में और संज्ञा में आहार शब्द के ऊपर बात थी तो आहार शब्द जो है अपादान कारक में होता है आहारंती रसम तस्मादिति आहार आहार वो होता है जिसमें से रस रस ग्रहण कर लिया जाता है हां? रस ग्रहण कर लिया जाता है जिससे आहारंती रसम इति आहार जिससे रस ग्रहण करते हैं उसको आहार कहते हैं इत्या हलन्त्यम लशकदित लशक तदिते का अर्थ है लु ये कौन सी भी भक्ति है ल श कु एक है नपुंसकलिंग एक वचन है ये समाह समास समाह हैं समाह द्वंद्व है नपुंसकलिंग एक वचन है लकार शकार कवर्ग यहाँ कार उच्चारण के लिए ल में जो अ है उच्चारण के लिए श में जो अ है उच्चारण के लिए और कु मानी कवर्ग इनकी संज्ञा होती है अतद्धित तद्दित को छोड़कर तदित को छोड़ करके प्रत्येक के आदि में लकार शकार कवर्ग हो प्रत्येक के आदि में ऊपर सप्रत्ययस की नृत्य आ रही है प्रत्यय से और आदि रिटुआ से आदि की नृत्य आ रही है ऊपर वाले सूत्रों की सहयोग ले लेना चाहिए अर्थ करते समय प्रत्येक के आदि में लकार शकार कवर्ग की संज्ञा होती है तो घे में जो घकार है वो कवर्ग के अंतर्गत आ गया ना एक संज्ञा हो गई अब गया यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम जिस प्रकृति से यस्मात् मतलब जिस धातु से या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाए यस्मात् सामान्य अर्थ है जिससे और प्रश्न उठेगा किससे तो धातु से या प्रातिपदिक से जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाए उस प्रत्यय के परे रहते तदादि अंग होता है शब्द थोड़ा जटिल है समझने में तदादी जटिल इसलिए हो जाता है कि आप समाज से अपरिचित हैं इसलिए जटिल है नहीं तो जटिल कुछ नहीं है मतलब समाज का स्वरूप आपको पता नहीं चलता है कि ये क्या किस तरह से इसका क्या क्या अर्थ करते हैं समाज से परिचय होने पर जटिल नहीं है समाज से अपरिचित होने के कारण जटिलता आ जाती है तो यस्मात् प्रत्यय विधि जिससे प्रत्य की गई प्रत्येक घें किया गया है किससे किया गया भज से किया गया जिससे प्रत्यय की जाए प्रत्यय सप्तमी है और सप्तमी का अर्थ परे, परे रहते।, रहते आपको वो व्याख्यान सुना हुआ याद आता होगा ना कि लोक में तो सप्तमी का अर्थ में होता है और व्याकरण में परे रहते तो प्रत्येक के परे रहते घ प्रत्येक के परे रहते पूर्व में इधर आ जाओ इसके परे रहते पूर्व में तदादी अंग होता है ये परे है और इधर आ जाओ ये तदादी अंग होता है ये तदादी को यहाँ पर हमें घटाना है तदादी को भज के ऊपर घटाना है तो तदादी का अर्थ है तदादी में तो तद और आदि दो शब्द हैं पर तद आदि आदि ऐसा है ये मूलतः है ये शब्द और एक ये जो बीच वाला आदि है इसका लोप हो रहा है समास में समाज में एक समाज की ऐसी किस्म होती है एक समाज का ऐसा प्रकार होता है कि उसमें से थोड़ा सा एक हिस्सा लुप्त हो जाता है ठीक है समास एक ऐसे टाइप का भी समास होता है जिसमें से कुछ हिस्सा हट जाता है समास में वो हट जाता है जैसे यहां आदि हट गया है अर्थ करोगे तो उसका अर्थ तो रहेगा पर शब्द में सुनाई नहीं देगा जैसे शब्द तो तदादी सुनेगा पर अर्थ तदादी आदि का निकलेगा हाँ जी समझ में आ गया अर्थ जो है तदादी आदि का निकलेगा और शब्द क्या होगा तदादी होगा हाँ जिनको समझ में नहीं आया बोले शब्द है तदादी और एक्चुअल में शब्द है तदादी आदि जो हमारे सामने उपस्थित शब्द है वो तदादी है और एक्चुअल एक्चुअल में में क्या है है है तदादी तदादी नहीं आदि दो बार आदि बोलो ना तदादी आदि धर्मेंद्र जी आप समझ रहे हैं क्या हाँ सुनाई दे रहा है तदादी रहा है। तो अर्थ आप तदादी का करोगे या तदादी आदि का करोगे जो एक्चुअल में है उसी का तो अर्थ करोगे जो एक्चुअल में है उसी का तो अर्थ करोगे हाँ जी हाँ जी समझ में आ गया शब्द जो है सूत्र में जो पढ़ा हुआ है वो तदादी है तदादी अंगम और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है तदादि आदि तो वास्तविक जो स्वरूप है उसी का अर्थ करेंगे जो सुनाई पड़ रहा है उसका नहीं वास्तव में जो है उसका अर्थ करेंगे यूँ समझ लो कि वो इतना सूक्ष्म हो गया कि वो दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पर हैं आदि जो है वहाँ है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है तो अर्थ करते हैं अब इसका तदादि आदि का इसका अर्थ हो जाएगा उसका आदि आदि में है जिसके हैं अब यत और तत् का नित्य संबंध होता है ये एक प्रिंसिपल जो है ना अपने मन में बिठाओ यत और तत् जो है हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जिसको आप यत से कहते उसी को तथ से ग्रहण कर, करना होता है, है? सब भाषाओं में ये बात है जो बीमार है उसको भोजन नहीं करना तो जो उसको भोजन नहीं करना ऐसे बोला है जो उसको तो जो इसके द्वारा जिसका कथन किया गया उसको इसके द्वारा भी उसी का कथन होगा हाँ जो शब्द से राम का ग्रहण किया कि राम बीमार है तो उसको माने राम को भोजन नहीं करना का इस तरह से नि, नित्य संबंध है हैं जो शब्द को आप समझते हैं ना शब्द से संस्कृत में कहा जाता है संस्कृत में यत शब्द से कहा जाता है तो यस्मा प्रत्येविधि यमात माने जिससे प्रत्यविधि की गई तो अब ये यशमात से हमने ये लिया गया ना धातु जिससे प्रत्यविधि की धातु या प्रातिपदिक तो भज यहाँ पर धातु या प्रातिपदिक के रूप में प्रातिपदिक नहीं है यहाँ धातु है या तो धातु मिलेगी या प्रातिपदिक मिलेगा तो जिससे प्रत्यविधि की गई प्रत्यविधि की गई तद उसका उसका किसका उस प्रकृति का उस प्रकृति का आदि अक्षर आदि में है जिसके उस प्रकृति का आदि क्या है भय है और ये आदि में है ये आदि में है जिसके ऐसा ये पूरा समुदाय प्रकृति का आदि अक्षर आदि में है जिसके ऐसा पूरा समुदाय तदादी कहलाएगा तो इसकी अंग संज्ञा हो जाएगी हाँ जी नकुल जी नहीं आया बोली एक बार अपने शब्दों में बोली उस प्रत्येक के परे रहते इसको तो परे कर दिया इसको मत छेड़ना उसके परे रहते इधर आ गए इसके परे रहते पूर्व में परे रहते पूर्व में सप्तमी होती है तो परे रहते पूर्व में फिर तदादी को घटाना है इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है इसके परे रहते पूर्व में फिर तदादी का अर्थ घटाना है तदादी ग्रहण क्यों करना पड़ा वैसे तदादी ना कहते यूं कह देते सीधे यस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यय तदअंगम आदि ना कहते सीधा यूँ कह देते यस्मात् प्रत्यधि प्रत्यय तदअंगम अस्मात से और तत् का एक का ही ग्रहण होता है ना तो जिससे प्रत्यय विधान किया जाए तद अंगम वह अंग होता है आप कुछ चल है क्या इसमें इस तो जरूरत नहीं पड़ेगी ये जो उदाहरण है हमारे सामने यहाँ तो तत कहने से भी काम चल जाएगा पर एक उदाहरण सारे उदाहरणों को सामने रख करके बनाया ना सूत्र तो समस्त उदाहरणों को सामने रख कर के बनाया है जैसे हम बनाएंगे करिश्यामी तो ये क्री और ये विकरण प्रत्यय आ गया धातु के और ये तिप्त जी के बीच में जो आता है उसको विकरण कहते हैं है ना? तो जिससे प्रत्यय विधान किया गया क्री से प्रत्यय विधान किया गया मिप इस प्रत्यय के परे रहते पूर्व में अब इसको तो परे रख लिया पूर्व में तदादी उस प्रकृति का आदि अक्षर कह है वो आदि में है जिसके ये कह किसके आदि में इसके पर् रेते पूर्व में इसके पर्रते पूर्व में ये जो कह है किसके आदि में है री के भी स के भी य के भी इन सब के आदि में है तदादी का अर्थ ये है उसका आदि आदि में है जिस समुदाय के उसका आदि मानी वो जिससे प्रत्यय लाए हैं उसका आदि आदि अक्षर लेंगे उसका आदि अक्षर आदि में है जिस समुदाय के वो कहाँ तक पहुँचेंगे वो प्रत्येक के पर रहते पूर्व में के पर रहते पूर्व में वहाँ तक पहुँचेंगे ये ये ये नहीं लेंगे इसको नहीं लेंगे इसको तो परे कह दिया कि इसके परे रहते फिर तद हैं तो इसकी अंग संध्या हो गई अंग संज्ञा होने से यहाँ पर अतो दीर्घो यही अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है अकारांत अंग को ये अकारांत अंग है ना इसको दीर्घ हो जाता है आदि सार्वधातुक परे रहते आदि सारधातुक परे रहते इसको दीर्घ हो गया और इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा हो जाएगी क्री की शेय के परे रहते ये भी एक प्रत्यय है ना प्रत्यय के परे रहते इस क्री की अंग संज्ञा हो जाएगी सारधातुक आर धातु क्यों कि सारध धातुक ये आर धातुक प्रत्यय परे हो ये आर धातुक है सारध धातुक है से सार धातु का आर धातुक है शशि धातु तो आर धातु होने के कारण यहाँ पर इसके पर रहते सार धातु आर धातु री को गुण हो जाएगा तो कर बन गया है और इसको हो गया आर धातु का शेड वला दे से इटागम आर धातु का शेड वला दे ईटागम प्राप्त होगा एकाच उपदेश अनुदाता तो मना हो जाएगा धातु एकाच अनुदात अनुदात और एक आचे मना हो जाएगा फिर रिद्धनों से एक अलग सूत्र है कि रिकारांध धातु से इटागम हो जाता है याद आया रिद्धनों से रिकारांध है जी हाँ जान ही आया बोलिए जल्दी फटाफट प्रकृति का आदि अक्सर कह है और वो आदि में इस पूरे के